शांति शांति चित्तृश्य परिणाम है उससे अतिरिक्त पुरुष अमी ये प्रतिपादन किया गया संप्रति लोक प्रत्यक्ष अ प्रमाणय ये प्रमाण है अतचद्युपगम्य दृष्टिदृश्य उपर तवा चित्तृष्टा और दृश्य से संबद्ध होता है सर्वाथम सर्वे अर्थ यस्म चित सर्वाथ अर्थ है भोग्य पुरुषस्य भोग्य ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य सब कुछ चित्त में है। ज्ञान होता है अय घटः घटम अहम् जानामि घटम अहम् जाना से ज्ञान होने पर दृश्य में घट का संबंध में घट का संबंध और आत्मा का संबंध है आत्मा में ज्ञान का संबंध आन होता है अस्ति ही दयाकार ज्ञानम नीलम अहम संप्रेत समयी दृष्टिछायापत तदन चित्रष्टारमें प्रत्यक्षण अवस्था चित्त विषय को स्थिर करता है अर्थ अलग है और दृष्टा भी कोई है दो आकार ज्ञान हुआ नीलम अहम सम प्रत्येमि नील हो गया विषय नील विषयक ज्ञान ज्ञान भवान अहम तस्मा ज्ञवत ज्ञाता प्रत्यक्ष न विविच्य अवस्था तो। ज्ञय जैसे प्रत्यक्ष है नीलम हम जाना ज्ञान का विषय नील घटा दी है इस प्रकार ज्ञान न जाना ज्ञानवाहन ज्ञान, ज्ञान काश्रय में ज्ञाता भी प्रत्यक्ष सिद्ध प्रत्यक्ष सिद्ध भी न विविच अवस्था पृथक ज्ञाता अलग है ज्ञ अलग है ये पृथक स्थिति निश्चित नहीं होता यथा जल चंद्रमस्विंब न तो यद्रत्यक्ष चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में तो दिखता है उसका प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष होता है न चाह जलगतत्व तदप्रमाण मिति चंद्र रूपे भी अप्रमाण भवित चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है चंद्र जलगत नहीं है जलगत चंद्र का प्रत्यक्ष अपरमाण है जलगतत्व न चंद्र का प्रत्यक्ष होता है तो अप्रमाण है चंद्र स्वरूप के लिए प्रत्यक्ष अप्रमाण नहीं है जलगतत्व अप्रमाण हो कि चंद्रस्वरूप के लिए अप्रमाण नहीं है इसी प्रकार क्या होगा पुरुष का प्रत्यक्ष होता है चित्तगतत्व में प्रमाण नहीं किंतु पुरुष है ये प्रमाण है तस्मात्त प्रतिबिंबितया चैतन्य गोचरा अभी चित्तवृत्तिर न चैतन्य अगोचरा चित्त प्रतिबिंबत तो या चित्त में पुरुष प्रतिबिंबित तो होता है प्रतिबिंबित तो होने से चैतन्य गुचरा भी चित्त वृत्ति चित्त की वृत्ति ज्ञान है नीलम हम जाना ये जो ज्ञान चित्त में वृत्ति ज्ञान है वो चैतन्य के विषय करती है चित्त प्रतिबिंबित तो है चैतन्य गुचरा भी चित्त निष्ठात्व चैतन्य को विषय करे वह प्रमाण नहीं चित्ता है चित्त में प्रतिबिंबित है चित्तनिष्ठ नहीं है जैसे जल निष्ठा नहीं चंद्र जल में प्रतिबिंबित है किंतु जलगतत्व अप्रमाण होने पर भी प्रत्यक्ष चंद्र में अप्रमाण नहीं है ठीक इसी प्रकार चित्तवृत्ति प्रतिबिंबित तो या चैतन्य गोचर होने पर भी न चैतन्य अगोचर चैतन्य के विषय नहीं करती चित्तवृत्ति ये बात नहीं चैतन्य विषय कह चैतन्य विषय करती चैतन्य पुरुष अलग है, इस प्रकार तदिद सर्वाधत्व चित्त तदैतद आह चित्त हो, हो, सब उसमें है, दृष्टा दृश्य सब कुछ चित्त में है, जाना में से चित्त की वृत्ति हे तो चित्तवृत्ति विषय नील दृष्टि विषयक दस्ता वृत्तिवानी मन्तव्यन मि मतव्य मन्तव्य मनन का विषय जेय वस्तु अर्थ ही अर्थन उपरक्त उपरत समबद्ध होकर तत्व विषय मन विषय विषय न पुरुष न आत्मीय या वृत्तिया अभिस है विषय उसको विषय करने वाले पुरुष है विषयी आत्मीय या वृत्तिया अपने में जो वृत्ति होती है की वृत्ति के द्वारा पुरुष न अभिस वृत्ति के द्वारा पुरुष का संपद होता है प्रतिबिंबित होता है पुरुष उसमें तदेत चित्तम एवं दृश्य उपरोक्तम दृष्टे संबंध दृश्य से संबंधा चित्त विषय संबद चेतना चेतनाचेतन स्वरूप विषयात्मक अवष्लात्मक अचेतन चेतनमी स्फिक मनिकपुच्य विषय विषय विषयनर्भास विषयदृश्य घटपटादी विषय पुरुष दोनों को प्रकाश करता है अब दोनों का ज्ञान दूत विषय का विषय विषय विषय का ज्ञान चेतना चेतन स्वरूपापन्नम चेतना और अचेतन विषय अचेतन चेतन पुरुष उसका प्रतिबिंब होने से तत्वरूपापन्नम चित्तम विषयात्मकम अविषयात्मकम चित्तत है विषय विषय होने पर भी पुरुष का प्रतिबिंब होने से वो विषय नहीं लगता है प्रकाश रूप लगता है अविषय आत्मा कमी वो आत्म लगता है चित्त चेतन ही अचेतन है अचेतन होने पर भी चेतना में वो पुरुष के प्रतिबिंब से वो चेतन जैसे लगता है इसलिए उसी को ही बुद्धि को ही चेतना आत्मा मान लेते हैं ज्ञान क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं है ज्ञान आत्मा उससे अलग कोई है ही नहीं चित्त जड़ होने पर उसमें प्रकाश दिखता है स्फटिका मणि कल्पम स्फटिक मणि के समान है स्वच्छ है उसमें पास में वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है चेतना का भी प्रतिबिंब दिखता है सर्वार्थ में उच्चत चित्त को सर्वार्थ कहते हैं सब उसमें भोग्य है विषय भी, भी है पुरुष भी सब प्रतिबिंबित तो होते हैं तद तो चित्त चित्तसारूपे भ्रांता केंचि तदे चेतन आहु चित्तसारूसारूपेण भ्रंता यशतन सारूपे चितामे को कहते तदेव चेतन उसी को चेतन कहते टीका मेह न कव तदाप्त मंत्रव्य अर्थें उपर मन अभी तो स्वयं चेती न केवलम तदाकारापत्या विषयाकार होकर के हो मंतव्य अर्थ से उपरत होता मन ऐसा नहीं मंतव्य अर्थ है घटपट नीलपित आदि विषय है चित्त मन तदाकार हो जाता है तो तदाकार होने से मंतव्य अर्थ से चित्त संबद्ध हो गया इतने मात्र नहीं अभी तो स्वयं स्वयं चेती में भाष्यमे मनोहि मतव्य अर्थन च दिया है उपरित तत्व चये ब्रट्टिका में क्या चकार भिन्न क्रम स्वयं चुद्या चकारक भिन्नक्रमो यशनक्रम और चकार इत्यस्य अनंतरम अनतर द्रष्ट्य च ऐसे के च वहाँ जोड़ करके अर्थ करना मनो ही मंतव्यन अर्थ न उपरतम तत्स्वय विषयत्वाद विषय पुरुषेण च आत्मिया वृत्तिया भी ऐसे च वहाँ जोड़ना मंतव्य अर्थ न उपरतम चित्त अस्वयं विषय है चित्त विषय होने के कारण विषय पुरुष के साथ भी संबद्ध है पुरुषण आत्मीय वृत्या पुरुष के साथ संबद्ध होता है वृत्ति के द्वारा आत्मीय है की वृत्ति है वृत्ति के द्वारा चित्त पुरुष से संबद्ध होता है पुरुष ने ते अन्तरम चकार को समझ जोड़ करके अर्थ करना तो छायापति आगे दिया है तो छायापत्या मंत्र पुरुष से वृत्ति आत्मीया वृत्तिया अभी है आत्ति वृत्ति त छायापति पुषा वृत्तिपति चैतन्य छायापति वैनाशिक अभ्यपेतव्या तदन आगे तदन नहीं माया विषय चेतना मनोहित छायापत्ति तो पुरुष से पुरुष चित्त में रहता है जो वस्तुतः तो पुरुषों की वृत्ति चित्त में नहीं है तयापत्ति तो पुरुष में चित चित्त में पुरुष रहता है पुरुष उपरोत तो हो गया चित्त के साथ दृष्टा उपरोक्त तो चित्त हो गया तो चित्त में दृष्टा रहेगा किस प्रकार तायापत्ति तो पुरुष से वृत्ति पुरुष चित्त में रहना का अर्थ उसमें छाया प्रतिबिंबित तो हो जाना छाया का अर्थ प्रतिबिंबित तो चंद्र आकाश में है जल में बिंबित तो होने से जल में चंद्र की वृत्ति ऐसे कह देते हैं यम चैतन्य छायापति चित्तस्य वैनाशिक अभ्युपेतव्या चैतन्य छायापति चित्त में चैतन्य प्रतिबिंबित तो होता है बौद्धों लोगों के भी मानना चाहिए मानना पड़ेगा चेतन अलग है उसका प्रतिबिंबित तो दिखता है चित्त में तब उसको विज्ञान कहते चेतन पुरुष उसको मानते अलग कोई आत्मा नहीं मानते कथम अन्य चित्ते चैतन्यम ए तो आरोपयाम यदि चेतन का प्रतिबिंब चित्त में नहीं होता चित्त जड़ है उसमें एते बौधा वैनाशिका कथम चित्ते चैतन्यम आरोपयाम बहु आरोप उन्होंने कैसे किया चित्त में चैतन्य का आरोप करते हैं इस कारण से क्योंकि चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है है तो आरोप करते हैं सिद्ध होता है, चैतन्य का प्रतिबिंब उनको भी मानना पड़ेगा नहीं जानते प्रतिबिंब नहीं समझ करके उसको चैतन्य कहते हैं चैतन्य का आरोप करते है वस्तुतः चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें है तद चित्त सारूपे नाता के तदव चेतन मिता उसको चेतन कहते हैं केचिद का, का बाहदी न अरे विज्ञान मतवादी न अरे चित्त मतमे इद बाह्यादी है सौतांत्रिक वैनाशिक सौतांत्रिक वैभाषिक बाह्य विषय रूप घटपटादी बाहर है इसे मानते हैं किन्तु विज्ञानवादी वै योगाचार विज्ञानमात्रि वो कहते ज्ञान से अलग विषय है नहीं अपचित्तमात्र में वेदम सर्व जो कुछ दिखता है वो विज्ञान चित्त ही है उससे अतिरिक्त वस्तु विषय कुछ है नहीं। गवादिर लोक ही नहीं नास्थु अय गर्घटादीश इति गो घटादी जो दिखते हैं बाहर ये सब है ही नहीं कुछ केवल ज्ञान ही है जैसे सपन में ज्ञान से अलग कोई विषय नहीं है इसी प्रकार अभी भी ज्ञान से अलग कोई विषय नहीं और ज्ञान भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला ऐसे क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं अयम गटादिश्च सकारण ये गो घट आदि नहीं उनके कारण भी नहीं कारण के साथ लोग कुछ है ही नहीं अनुकम्पनी आस्ते वो क्या करेंगे बिचारे पाप के कारण ऐसे ही कुछ लोग भिन्न भिन्न मत में चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे एक मतों को मान लिया ये हमारा मत है आगे समझने के बाद उसको ही उसको छोड़ नहीं सकते हैं, दुराग्रह तो क्या किया जाएगा अनुकम्पा उनके ऊपर कृपा करना है क्या करे शोचनीय है बेचारे कस्मात अस्थि त्रांति बीजम उनको भ्रम होने का कारण है जैसे यहां भी बहुत मता मत मतामत है ज्ञान नावृतम ज्ञानम तेनाती जनता वह अज्ञान अज्ञान आवृतम ज्ञानम अज्ञान से आवृत है अज्ञान के नाम मोह को प्राप्त करते हैं उनको भी भ्रांति होने के लिए कारण है क्योंकि चित्ता में चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है चेतन जैसे लगता है वेदांतवी कहते चिदा भाषा दिखता है वही चेतन का प्रतिबिंब उसको चेतन मानते हैं ज्ञान जो बुद्धि है वही इसको ही मानते हैं वही में आत्मा उससे अलग कहा आत्मा है भ्रांति का बीज कारण सर्व रूपाकार निर्भाषण चित्त मित चित सर्व रूपाकार निर्भाषण दृश्य घटपरादि भी हो जाता है दृष्टाकार भी हो जाता है ज्ञान भी उसमें दिखता है वृत्ति भी उसमें टीका में नित्त में दृष्टाकार दृश्याकार हंत चित्ता आस्ता अभिन्ना आस्था दृष्टिदृश यु यदि चित्त ही दृष्टाकार हो गया दृश्याकार हो गया चित्त ही घटाकार है दृष्टकार भी हो गया तो चित्ता अभिनव एवं आस्तम चित्त से हो अभिन्य दोनों चित्त से अभिनव कहते यू अभिन्न बुद्धात्मा विपरसित दर्शन ग्राह्य ग्राहक संविदेद निवलक्ष्य कहते अभिन्न हे अभिन्न भी बुद्धियात्मा बुद्धि आत्मा बुद्धिया आत्मा अभिनवी बुद्धि से आत्मा अभिन्न है भिन्न नहीं है विपर्यासित दर्शन ही भ्रांत दर्शन के कारण अन्य लोग को क्या मानते ग्राह्य ग्राहक संवित्ती भेदवान युवा लक्षित है ग्राह्य अलग ग्राहक अलग संवित्ती ज्ञान ये सब भेदवान जैसे लक्षित होता है चित्त एक ही है ग्राह्य ग्राहक कुछ है ही नहीं तत कथम अनुकंपनिया तत्कंपनीयास् ते ते उनके अन्कंपा कैसे करेंगे इत्यता इतः असम भाषे में अर्थो तस्य प्रतिबिंबीस्त आलंबन भूतवादन समाधि प्रज्ञा में जो अर्थ प्रज्ञ ज्ञ है वो चित्त में प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंबित तलंबन तो आलम्बन होने से अन्य होगा चित्त से सचेत अर्थ चित्त मात्र सत्थम प्रज्ञा एवं प्रज्ञारूप अवधारियत यदि अर्थ प्रज्ञा का ही स्वरूप होगा तो उसी प्रज्ञा से प्रज्ञारूप का निश्चय कैसे होगा प्रज्ञा से अर्थ का निश्चय होता है तो अर्थ प्रज्ञा से भिन्न मानना पड़ेगा प्रज्ञेय प्रज्ञा का विषय भिन्न है ज्ञान भिन्न है यदि अर्थ ज्ञान रूप होता तो प्रज्ञा एक है वो ज्ञेय वो ज्ञाता ये दोनों कैसे होगा उसका निश्चय उसके द्वारा कैसे होगा टीका में ते खु उपत्ता अतिरित पुरुषम अभ्युपगमयापी अष्टांग योग अष्टांगयोग उपदेशन सामिप्रज्ञायात्मगोचरा अवतार्य बोधयतव्या उत्तापति चित्ता पुरुषम अभ्युपगमय ये युक्तियों के द्वारा चित्त अतिरत पुरुषों को मना करके अभ्युपगम्य से प्रल्यप क्या लघु पूर्वासूत्र को आदेश हो जाता है गमय्य स्वीकार करा के अष्टांग योग उपदेश न उनको अष्टांग योग उपदेश करके समाधि अनुष्ठान के लिए समाधि प्रज्ञायाम समाधि प्रज्ञा समाधि में ज्ञान किम विषय का आत्म, आत्म को विषय करने वाले समाधि अवतार्य उनको बचाना बोधयितव्य उपदेश करना चाहिए तो यथा समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञो अर्थ आत्मा समि प्रज्ञा में जो ज्ञान निश्चय अर्थ आत्मा है प्रतिबिंबीभूत अन्य चित्त से भिन्न है जो आत्मा का प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंबीभूत अन्न है कस्मा तस् आत्म न आलंबनीभूत आलंबन हे तस्म आलंबन होती चित्त से अभिन्न ही आलंबन आत्मा क्यों नहीं होगा ये यदि युक्ति बोधि वैयात्याद बदेत चित्त से अभिनय वो आलम्बन पुरुष हो यदि कोई कहे क्यों कहेगा युक्ति बोधी तो भी युक्ति से उसको बताने के बाद भी यदि कहे क्यों कहेगा भैयात्याद नीलज होने के कारण अपने मत छोड़ना नहीं दुर्गा दुराग्रह करके नीलज होकर गए नहीं चित्त से अभिनय चित्त से भिन्न क्यों मानेगे जो पहले मान कर बैठा है वो छोड़ना नहीं उसको तत्र हेतु मचेत अर्थ चित्त मात्र कथम प्रज्ञा एवं प्रज्ञा रूप अवधारित ये अर्थ चित्त ही होता तो चित्त ही वृत्ति प्रज्ञा उसके द्वारा उसका स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा सचेत आत्मरूप रूप अर्थ चित्त मात्र न तो तत्व व्यतिरित आत्मा यदि चित्तरूप है चित्त से भिन्न नहीं होता तथा कथम प्रज्ञा एव प्रज्ञा रूपम आत्मा कोई अलग नहीं चित्त ही है प्रज्ञा ही है उसी प्रज्ञा से प्रज्ञा का स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा स्वयं ज्ञाता स्वयं ज्ञान नहीं हो सकता है सात्मनिवृत्ति विरोधात स्व स्वात्मा स्वस्व वृत्ति नहीं होता है उसको कत आत्मा से सुनिपुण नटह नृत्य दिखाने वाला सर्कस दिखाने वाला अत्यंत निपुण होने पर भी अपने कांधे पर आड़ रोग बढ़ जाएगा ये नहीं कर सकता है सात निवृत्ति विरोध होने नि से स्वयं ज्ञाता दोनों नहीं हो सकता है इसलिए मानना पड़ेगा उपसद तो प्रतिबिंबी भूतो अर्थ प्रज्ञाया नुष प्रतिबिंबित तो जो अर्थ घट आदि भी प्रतिबिंब होता है प्रज्ञा में जिसके द्वारा निश्चित तो होता है न टीका सामीचीन उपदेशन अकंपिता उनके के अनुकंपा होगी ग्रहिति ग्रहण एतद् ग्रह स्वरूपचित ते प्रभजते सम्यदर्शन तेगतुर ग्रहीताज्ञाता है ग्रहण ज्ञान है ग्रहे विषय ऐसे तत्सवरूपचित का भेद है त्रय में पे तत्त जाति तवि भजनते जाति से अलग अलग विवाह करते सबका वस्तुतः भिन्न भिन्न वास्तव भिन्न है सम्यक दर्शन तेर अधिगत पुरुष जिन्होंने पृथक पृथक विवेक करें निश्चय किया वही पुरुष को जानते हैं उन्होंने पुरुष को निश्चय किया सम्यक श्रवण मनन दिधासन करके साक्षात्कार उन्होंने किया जाति तथा स्वभावत ही भिन्न है अतिरिक्त आत्मा से आत्मा है उसमें हेतु अवतरण करते था था। और तस कारण से उसका उत्तर देते है तद संख्येय वासनाभिचित्री पाराथम संहत्य कारिवाद तद संख्य वासना चित्रथम संघत कारिचित्रपी वो चित्त असंख्य वासना से विशिष्ट होने पर भी सब वासना चित्तम है असंख्यय उनकी संख्या निश्चित नहीं असंख्य वासना से विशिष्ट होने पर भी चित्त दृश्य है परार्थम स्वयं सार्थ नहीं परार्थम परार्थ क्यों है चित्त विज्ञानवादी कहते चित्त ही सब कुछ है परार्थ इसलिए संहत्य कारित्वात्थ जो साहत्यकारी वो परार्थ होता है यह संघात सब परार्थ मिल करके जो कार्य करते हो पर के लिए एक मकान में कितने पदार्थ हैं सब मिलकर के कार्य करते हैं मकान अपने अवयव से भिन्न जो कि गृह में संगत नहीं है असंगत है ऐसे स्वामी के लिए है शरीर भी इस प्रकार संगात है शरीर में बहुत अवयव है तो इससे शरीर से, शरी से भिन्न शरीर स्वामी के लिए चित्त भी इंद्र आदि के साथ मिल कर के कार्य करता है साहत्य कार्य होने के कारण स्वार्थ अन्य के लिए अन्य है पुरुष पुरुष के लिए है चित्त से अलग पुरुष मानना पड़ेगा टीका में यद्यपि असंख्य कर्म वासना कर्म संस्कार वासना बहुत है कर्म के संस्कार क्लेश वासना अविद्यामिता राग द्वेश उनकी भी वासना रहती है चित्तमेव विशे रहते पुरुषम ये सब चित्त में, में आश्रित होते है अधिशेरते धातु क्या शेरते में शे रह जाएगा रूट रूट होता है कहाते शयाते शेरते चित्त में ही आश्रित होते है न तो पुरुष पुरुष में नहीं अधिशिंग स्थाशाम कर्म एक सूत्र है शींग में कर्म संज्ञा हो जाति में चित्ते नहीं करके, चित्तम एव चित्तम अधिशेरते कित अतमेवि रहते पुरुषम तो में कर्म संज्ञा होगी अतिशीस्था कर्म न तो पुरुषे पुषे पुषे नही रहते चित्तमि रहते वासना तथा चनाधीन विपाश्चिताश्रयत चित्त से भोक्तृता आवहंती वासना जहाँ है वासनाएं के अधिन ही विपाक कर्मफल जाति आयुभोग चित्ता है चित्त, चित्त में आश्रित होने से चित्तस्य से आवहन्ति आवहती चित्त में भोक्तृत्व तो प्राप्त कराते हैं भोग्यमिति भोग्य मोग्य विभोक्ता के लिए इति सर्व चित चित्त प्राप्त सब प्राप्त होता है चित्त के लिए होना चाहिए तथा तसंख्यवासनाचि परा यद्यपि विशिष्ट है फिर भी चित्त, चित्त किल सौ नहीं चित्त स्वयं परार्थ है क्यों कस्मा था? उसका हेतु सूत्रार्थ उसकी व्याख्या करते भाष्य में तदित असंख्यावासना चिंत्रीकृतमी असंख्य वासना से चित्रीकृत चित्रित तो हो गया विशिष्ट हो गया वासना युक्त होने पर भी परस्य न स्वार्थम पर है चित्त से भिन्न पुरुष उसके भोग और अपवर्ग के लिए चित्त होता है अपने स्वार्थ नहीं चित्त चित्त के लिए नहीं चित्त से भिन्न पुरुष के लिए साहत्यकारिता तो क्योंकि है जो मिलकर के कार्य करते उससे भिन्न असंगत के लिए गृहवध इसे गृह सब इष्टका पत्थर आदि सब संहत होकर कर के कार्यकारी गृह से भिन्न असंगत पुरुष के लिए साहत्यकारी न चित्ते न स्वार्थन भवितव्यम साहत्यकारी चित्त स्वार्थ नहीं होगा न सुखचित्तम सुखार्थम न ज्ञानम ज्ञानार्थम में चित्त उभयपरा सुखचिखचिति सुखाथ नहीं सुख का ज्ञान के लिए नहीं न ज्ञान ज्ञान के ज्ञानाथ ज्ञान ज्ञानकलनी उभयपेत परा सुख हो ज्ञान हो ये परार्थ है अन्य के लिए यस्य भोगे नपवर्गेण नर्थवान्ष सव परो न पर साम परार्थ पर कौन है? जो भोग और अपवर्ग दोनों चाहता है भोग अपवर्ग दोनों ही अर्थ प्रयोजन है इसी प्रयोजन से जो अर्थवान अर्थ है जो चाहता है भोग अपवर्ग वो पुरुष है वह पर है न पर सामान्य मात्रम, पर सामान्य नहीं विशेष कोई पर है पुरुष सत्ता आदि नहीं, सामान्य कोई कल्पना करते हैं बटिका में सद चित्तम संहत्या करिष्यति स्वार्थम च भविष्य चित्त साहत्यकारी भी हो अस्वार्थ भी हो जाए क खु विरोध विरोध क्या है साहत्यकारी होने से परार्थ क्यों होगा स्वार्थ भी हो जाए इति यदि कश्चित ब्रिया यदि कोई कहे तम प्रत्याह उसके लिए कहते हैं साहत्यकारी न न स्वार्थ न जितने साहत्यकारी परार्थ होते हैं व्याप्ति का ग्रहण होता है सुखचित्तमित भोगम उपलक्ष्य न सुखचित्तम शुक सुखाथम सुखचित्त शुक कह करके सुख का भोग भोग भोग के लिए नहीं तेनाली दुखचित्तम द्रष्टव्यम सुखचित्त सुख के लिए दुखचित्त भी दुख के लिए नहीं भोग भोग के लिए नहीं और ज्ञानम न ज्ञानार्थम ज्ञान सदस्य अपवर के लेना। ज्ञान मित्ते अपवर्ग का कारण है अपवर्ग भी अपवर्ग के लिए नहीं है भवति सुख दुखे चित्ते प्रतिकूल अनुकूलात्मक नत्मनि संभवत सुख दुख चित्त में हे प्रतिकूल अनुकूलात्मक होते सुख दुख आत्मा में है ही नहीं चित्त में हमनिवृत्ति विरोधा आत्मा में स्वयं सुख दुख प्रतिकूल अनुकूल आत्मा का सुख दुख आत्मा में नहीं है नौ नौ, आत्मा निवृत्ति विरोधा आत्मा में वृत्ति नहीं आत्मा तो निर्लप कहते है सुखा में, दुखा दुखा में। आत्मा का तो यहाँ पुरुष नहीं लेना पुरुष को नहीं लेना पुरुष तो निर्लप है उस समय कुछ धर्म है ही नहीं तो ये तो आत्मा अलग नहीं मानते सुख सुख में दुख दुख में मानो न आत्मनि संभवतः का अर्थ सस्मिन ये आत्मा का अर्थ पुरुष नहीं सस्म सस्मिन मतलब सुख दुख योग होगा सुखे अथवा दुख में दोनों नहीं रहेंगे सुख में सुख दुख में दुख ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुख में आत्मनिवृत्ति बिहते न च अन्हत्यकारी साक्षात परंपरा सुख दुखे विदधान ताभ्याय प्रतिकूलनीय वा तो यदि सुख दुख के द्वारा सुख से अनुकूलनीय कोई एक मानेंगे दुख से प्रतिकूलनीय कोई एक मानेंगे अन्य कोई वो सब पुरुषों को क्यों मानेंगे संघातिक अंतर्गत कोई एक हो उसके लिए सुख मानेंगे सुख अन्य के लिए अन्य कोई साहत्यकारी को हो संघातिक अंतर्गत तो कोई हो उसके लिए सुख सुख साक्षात परम व सुख दुखे विदधान साक्षात सुख दुख का जनक होते हैं आभ्याम अनुकूलनीय सुख के द्वारा अनुकूलनीय कोई दूसरा है दुख के द्वारा अनुकूल कोई हो अनुकूल प्रतिकूल हो दुख के द्वारा तो प्रतिकूलन होते है तस्मात यह साक्षात परम्परा व सुख दुख न व्याप्रियत तो सैव आभ्याम अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय विसका साक्षात परम्परा से सुख दुख का संबंध नहीं व्याप्रित नहीं होता है कोई अनुकूलनीय हो प्रतिकूलनीय हो कोई अलग मानेंगे वो संहता संघातिक अंतर्गत तो हो जाएगा अब पुरुष एक अलग मानना है, कोई जरूरत नहीं सच नित्य उदासीन पुरुष तो फिर जिसको मानेंगे वो वही पुरुष है उदासीन है एवं अपवृ्यते न ज्ञान नया भी ज्ञे तंत्रवाद स्वात्मनिच वृत्ति विरोधा न ज्ञात जिस प्रकार अन्य कोई एक मानेंगे साहत्यकारी पहले शंका की थी अन्योपि साहत्यकारी साक्षात परंपरा साहत्यकारी नहीं हो सकता न नीय अनुकूल साहत्यकारी नहीं हो सकता है जो सुख दुख में संबद्ध नहीं है संबद्ध नहीं सुख दुख के लिए व्यापार नहीं करता है अनुकूलन्य प्रतिकूलनीय होता है वो है असंगत पुरुष है नित्य उदासीन एवं अपवृतः यह न ज्ञान न ज्ञान है अपवृत का साधन वो ज्ञानी भी तस्या भी ज्ञ तंत्र ज्ञान तो ज्ञ के अधिन ज्ञ के अध ज्ञान होता है ज्ञान ज्ञान में नहीं रहेगा स्वात्मनिवृत्ति विरोधात न ज्ञानार्थ तो ज्ञान के ज्ञान, के ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान के लिए नहीं कर सकते ज्ञान के द्वारा ज्ञान का लाभ ज्ञान को नहीं ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं अन्य के लिए होगा न च विषयादस्मा अपर्ग संभवः अन्य विषयाद बाह्य विषय से अपवर्ग नहीं हो सकता है विदेह प्रकृतिल नाम अपवर्ग विदेह देवता है प्रकृति में लीन हो जाते हैं अन्य विषय से अपवर्ग नहीं होता है अभी तो आत्म विषय का ज्ञान पुरुष विषय का ज्ञान से अपवर्ग होता है तस्माज्ञानी पुरुषार्थमे ज्ञान भी पुरुष के लिए न तत् स्वार्थम ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं ना पी परमात्रार्थम ना पी परमात्रार्थम सहत असहत साधारण पर, परमात्र परमात्र से के उसे भिन्न ज्ञान अपने से भिन्न के लिए होगा पर पर कैसे है परसंगत हो असंगत हो परमात्र पर है पर के लिए ही ये, ये बात नहीं पर हो असंगत हो उसके लिए खाली पर, पर, पर के लिए नहीं परमात्र केवल पर केवल पर के लिए भिन्न के लिए बात नहीं है परम संगत असंगत साधारण कोई किसके लिए हो ऐसा नहीं संघात में जो होते हैं वो केवल पर के लिए नहीं पर असंगत के लिए वो भी संघातिक अंतर्गत नहीं संगत परार्थत्व से अनवस्था प्रसंगात यदि परसंगत मानेंगे वो भी संघात होगा तो भी पर के लिए हो जाएगा जो संघात के अंतर्गत शंगात है, है।, है। वो पर के लिए अब पर यदि संघत होगा वो भी पर के लिए होगा वो भी पर के लिए अनवस्था पर संघात असंगत परार्थ सिद्धि रीति इसे जो संघत कार्य साहत्यकारी है मिलकर कार्य करते हैं संघात के अंतर्गत है वो अपने लिए नहीं पर के लिए अब पर भी संघत नहीं है संघात के अंतर्गत नहीं अभी तो असंगत जैसे पुरुष चेतन जैसे मकान में रहने वाले गृहस्वामी गृहस्वामी गृह के अवयव से भिन्न है गृह के अवयव में इष्ट का पाषण दीवाल आदि काष्ठ आदि है इस प्रकार पुरुष नहीं स्वामी उसे विलक्षण पुरुष स्वामी है उसके लिए गृह होता है ठीक इसी प्रकार जितने सो साहत्य कार्य सब करते है कि भोग अप तो करते ज्ञान सुख दुखादी वो पर जो होगा वो भी संघातिक तो नहीं से विलक्षण तो अन्य के लिए इतने व्याप्ति नहीं अन्य भी असंगत होना चाहिए अन्य भी संगत होगा एक संगत अन्य संगत के लिए अन्य भी अन्य के लिए अन्य अन्य के लिए फिर अनवस्था प्रसंग उनसे व्याप्ति होगी यहातम साहत्यकारी तत् असहत परार्थम अन्य के लिए जो कि संगत नहीं हो इस सिद्ध होने से चित्तादि ज्ञान सुख दुख आदि से विलक्षण है जिसके लिए ये सब चित्त ज्ञान सुख दुख आदि है और स्वयं असंगत है वही पुरुष है यद तो किंचित परम सामान्य मात्र जो कोई पर है सामान्य है न परह सामान्य मात्रम, परह सामान्य कहने से क्या है पर सामान्य मात्रम संगत हो असंगत हो ऐसा नहीं असंगत होना चाहिए ये परम सामान्य मतम स्वरूपेण उदाहरित वैनाशिक पर कोई सामान्य कहेगा कोई भी हो जाता है सहत असहत कोई भी हो जाए ऐसा स्वरूप तो उदाहरण दे वैनाशिक बौद्ध यदि ऐसे कहेंगे तत्सर्व सहत्य कार्य परार्थमे स्याद वो भी अन्य यदि कार्य होगा वो भी अन्य के लिए हो जाएगा परार्थ हो जाएगा जितने साहत्य है सरार्थ परार्थ संगत्य का मिलकर के जो करते हैं, वो परार्थ अन्य के लिए होता है यो विशेष स न साहत्यकारी पुरुष जो पर होता है वो सामान्य नहीं साहत्य के अंतर्गत तो कोई नहीं विशेष है असंगत है जो पर विशे है विशेष असंगत है स न साहत्यकारी उहत्यकार नहीं है वही पुरुष है वही चेतन आत्मा है ऐसा मानना पड़ेगा ओम पू मद